नमस्कार स्वागत है आप सभी का आशा करूँगा बिल्कुल हल्दी गल्दी और हासिल होगी हम इस बीच हमारे साथ एडवोकेट परमार जी उपस्थित हैं जिनसे लोग पिछले समय से हो रही है और एक अनुभव हमारे साथ साझा आप सभी स्वागत शुक्रिया। ऐसे क्या आप? बस बढ़िया हूं। जी हूँ अपना अनुभव हमारी सभी श्रोता है सबसे पहले तो मैं सब श्रोता लोगों को नवरात्रि की शुभकामना देना चाहूँगा गुप्त नवरात्रि है और ये साल अठारह तारीख एक त्रिवेणी संगम से भी बहुत बड़ी थी क्योंकि स्मृति दिन भी था बाबा मिलन भी था और अमावस्या भी थी ये सब चीज का हम लोग सब पर यानी जो लोग बाबा मिलन में आए थे और जो उनका उत्साह और उमंग था और जो जत्थे में पब्लिक आई थी यानि अथाक सागर जैसी पब्लिक थी और मेरे साथ मेरे कोई मित्र जो प्रेस से जुड़े हुए हैं वो थे तो उन्होंने बोला कि क्या पब्लिक आई है पोल ऑल ओवर इंडिया से तो मैंने बोला ऑल ओवर इंडिया से नहीं खाली महाराष्ट्र से पब्लिक आई है जो मन जो आप जनसैलाब देख रहे हो वो पूरा महाराष्ट्र से उमटा हुआ है उसके पहले भी बाबा मिलन हो चुका है और इसके बाद भी होगा मगर ये तो खाली महाराष्ट्र से आए हुए हैं और वो जनसैलाब का जो उत्साह और उमंग और ये ठंडी में भी वो लोग का जो उत्साह था वो रियली एक मीरेकली था शिव बाबा का मीरेक्ल ही बोला जाए क्या अनुभव है हाँ मेरा अनुभव ये मैं मेरी जात को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि 18 तारीख का जो अवसर था बाबा मिलन का स्मृति दिन का और अमावस्या का और ऊपर से मस्त मज़े की ठंडी थी यानी ये मेरे हिसाब से इतना बड़ा जनसैलाब और इतनी अच्छी व्यवस्था और इतना अथाग प्रयत्न और इतना सिस्टमेटिक वे से इतने लोग का खाना नाश्ता लंच डिनर किस में कोई चीज़ की कमी नहीं किसी को नहीं मिला ऐसा नहीं हुआ कोई धाँधली नहीं हुई डिसिप्लिन वे में जो आए थे सब लोग सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे यानी कई तो अनपढ़ भी थे गांव के गवार या तो गांव के खेडूत लोग थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होंगे शायद अंगूठा मारते होंगे फिर भी उनमें जो बाबा की भक्ति थी बाबा के लिए श्रद्धा थी शिवा बाबा के लिए जो आस्था थी वो रियली माइंड बोगलिंग थी यानी इसके लिए वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि जो लेवल पे ये प्रोग्राम हुआ और जो पब्लिक थी यानी जो बाबा के भक्त लोग उमड़ पड़े थे यानि और खाली महाराष्ट्र से ही थे पूरे इंडिया से नहीं थे करेक्ट और इतने लोग की अरेंजमेंट करनी मेरे ख्याल से ये गिनिश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही होगा सेवा तो है सेवा सब करते हैं मगर अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वो भी सेवा कर रहे हैं मगर वो भी स्माइल के साथ तो सबसे बड़ी बात मैं ऐसे कई फंक्शन अटेंड किया हूँ दूसरे पंथ के पब्लिक इतनी रहती है सेवादारी भी रहते हैं मगर स्मित के साथ सेवा यानि स्माइल के साथ सेवा वो ए रेयर कमोडिटी आज के ज़माने में बनती जाती है क्योंकि जब इतना क्राउड होता है तो आप एक टाइम बताएंगे तो भी वो दस टाइम पूछेंगे तो किसको भी चीड़ अपन होना है मर ऐसे नहीं होते हुए भी ये जो सेवादारी लोग हैं या तो समर्पित है जो लोग ने ये मैनेज किया फंक्शन उसके लिए मैं तो बोलता हूँ कि रियली कोई अवार्ड होना ही चाहिए आप आप हमारे सभी को कहीं एक एक फिल्म हो रहा है है मैं संदेश तो जरूर देना चाहूंगा वो ये कि आप अगर ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं या तो नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए करना कुछ नहीं है आपको सिर्फ सेंटर पे जाना है ऑल ओवर इंडिया सब ऑल ओवर इंडिया क्यों 120 देश में भी सेंटर है यानी आउटसाइड भी इंडिया सेंटर से, इंडिया में कई सेंटर से हर गली नुक्कड़ पे आपको सेंटर मिल जाएंगे सेंटर पे जाइए बहन जी होगी उनको रिक्वेस्ट करिए मुझे कोर्स करना है वो कोर्स आपके समय से करवाएगी वो का कोर्स का समय निश्चित नहीं है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कराएगी और उसके बाद में जरूर ज़रूर अमृतवैला और मुरली अटेंड करना की कोशिश कीजिए और कभी ये भी कोशिश रखिए कि बाबा मिलन में, में मेरे को पर्सनली जाना है शिव बाबा पर्सनली आते हैं और उसका अनुभव आपको बोलने से या सुनने से नहीं होगा आपको यहाँ आना ही है और बाबा मिलन में आना है भले क्राउड बहुत है बहुत फिर भी अरेंजमेंट सबसे बढ़िया अरेंजमेंट है यानी इतनी वेल मैनेज फंक्शन लेवल पे करना और रियली गिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया परमाश जी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने अध्यात्म अनुभव किया और रेडियो के माध्यम से अपनी आवाज के द्वारा सभी को कराया भी तो बहुत शुक्रिया आपको चलिए मित्रों आज के साथ सुर में ये जो अनुभव है मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी अंतर आत्मा से कनेक्ट किया होगा तो ज़रूर आप इसका अनुभव खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते कमाण गणी का जय हिंद जय भारत ओम शांति ओम शांति बाबा मीठे बा की पालना आपकी पढ़ाई का कोई जवाब नहीं आपने सब कुछ दिया आपने मधुबन स्वर्ग रचा कितनी कुमारियां कितने कुमार कितने माताए कितने भाई आप पर कुर्बान मेरे बाबा यज्ञ रचा है अपने कोई दिखता नहीं कोई कहता नहीं मैं का स्वभाव एक बने विश्व एक परिवार बने मेरे बाबा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 केला है कौन है मेला सिवा तुके मेरे बाबा का घर बेहद का परिवार चुप बैठकर चुपके से सब देखते हैं, धर्मराज बनकर पल में सबका हिसाब लेते मेरे बाबा